चरण कमल परमहंसास्वादितमलचिन्नकर भद्रजन मान श निवाताय श्रीरामचंद्रा वारीसा से वजने लक्ष्मी वक्षसी यदि विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षित भ्यम परमु धाम जगद्धा नाम सत्म नमो गोभ्य श्रीमतीभ्य सौरभे नमो ब्रह्मसुताभ्य पवभ्यो नमो श्री वै प्रहलाद नारद नदपरा शरकुंडरी का सांबरीशुशनकदाजुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भागवतान छाकुभ्य कृपाव पति पाव्यो वैष्णव्यो नमो नमः श्री नी सीताशसना श्री श्रीरामंद मध्यमा अन्मदाचार्य पर्यता वर्णसंघा रता छंदता मंगला कर्ता वंदे वा श्री सीताग्राम क्यों वंदे विशुद्ध विज्ञान कवी पर कपी गिरा अर्थ जल बीच बीषितम तो कहत भिन्न न भिन्न बंदौ सीता राम पद जिन परम प्रिय सीय मांडवी उर्मिला श्रुति वरगा चारु तुवन चारौ रतन तुलसी पर सणा बंदौ तुलसी के चरण शरण जिनकी जगकार कलित समुदूत लख्यो कृप्यो सप्तार बंदौ गुरुपद पंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम कुंज जासुवचन रवि कर भक्त भक्ति भगवंत गुरु नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नने श्रीराम जय राम जय खिल गोवंश की जय, श्री सूरश्याम गोधाम की है श्री जड़खोर गोधाम की है श्री पश्मेड़ा गोधाम की है श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय, श्री गोपीश्वर महादेव की जय, श्री अन्नपूर्णा माता की है जगतगुरु श्री मदाज्य रामानंदाचार्य भगवान की जगतगुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की श्री श्री चैतन्य महाप्रभु की श्री मनजन महाप्रभु की श्री गौर भक्तवृंद की श्री गौरांग लीला महामहोत्सव की जय, श्री मलूकाई महाराज की जय, सदगुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की सदगुरुदेव श्री भक्तमाली माई महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय जय जय जय जय सी सीता हर हर महादेव निताई गौर गो। निताई गौर गो। निताई हरिवी गौरि गो। हरिशरण भक्तवां छा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महित कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुनापुलिन ज्ञानगुदरी गोपीश्वर महादेव वंशीवट के निकट स्थित श्रीमलुकपीठ के इस परम पावन सदगुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में गुरुजनों की भावमयी सनिधि में हम आप सबको मानव जीवन का सर्वोत्कृष्टफल सत्संग रामचरित मानस जी के माध्यम से सुलभ होने जा रहा है मानस में नाम वंदना नौ दोहे में कही गई और कतिपय नाम महिमा संबंधी जो दोहा चौपाई आदि हैं, उनका भी यथामय यथा बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक उनका स्मरण किया गया आज विनय पत्रिका में नाम महिमा किस रूप में गोस्वामी जी ने कही है ये प्रकरण तो बड़ा गंभीर है लेकिन आज ही हमको इसको सीमित समय में पूरा करना है इसलिए हम केवल दिग्दर्शन मात्र करेंगे आज चाह कर भी हम लीला में उपस्थित नहीं हो सके इसका बड़ा मन में एक क्षोभ है और विश्राम भी नहीं हुआ अभी सीधे ही स्नान करके बस आ रहे हैं एक तरफ बड़ा लाभ भी हुआ बड़े भारतवर्ष के श्री अयोध्या जी के बड़े बड़े दिव्य महापुरुष आज यहां पधारे थे सब ने यहां प्रसाद ग्रहण किया और लगभग तीन बजे सब ने प्रस्थान किया तो लीला देख तो रहे थे हमको बोले कि हमारा मन तो बड़ा दिचित है वो आ जाएं कब आ जाएं उनकी प्रतीक्षा कुछ आवश्यक चर्चा भी थी और लीला में भी मन पूरी तरह लीला में तो हमारे महात्मा हैं वो उन्होंने मोबाइल में लीला लगा दी यहाँ यही के यही लीला तो जब तक वे महानुभाव कुछ लोग नहीं आए तब तक तो लगभग पौने बारह बजे तक लीला का दर्शन किया इसके बाद खेल नहीं कर सके बड़ी अद्भुत लीला कितनी बढ़िया बात विश्वरूप जी ने कही सर्वधर्मा परि त्यज्य माम एकम शरण व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षे इसके ऊपर कितना सुंदर विवेचन आज की लीला आपके लीला में नहीं नीचे और इतने सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किए एक अर्जुन का और दूसरा ब्रजांग नाव का एक जगह कहने पर भी छूट नहीं रहा है और जब भगवान ने पूरी जिम्मेवारी ली कि हम तो आ सर्व पापे भ्यो मोक्षि श्यामी माँ सूच तब जाकर बोले करिश्य बचनम तब और यहाँ गोपियों को कोई गीता नहीं सुननी पड़ी श्री कृष्ण में विशुद्ध सहज अनुराग होने से उन्हें कुछ छोड़ना नहीं पड़ा सब कुछ छूट गया मानो कर्मों ने ही उन्हें प्रणाम कर लिया नमस्कार कर लिया कि हम तुम्हारे लायक नहीं रहे और कैसा सुंदर हाँ हाँ हाँ धन्य है कैसा आज एक बात हमारे मन में आई स्नान करते करते आई कि जिन जिनने ठाकुर जी से कहा कि हम आप का बात्सल्य सुख लेना चाहते हैं आप हमारे यहाँ लाला बन के आओ तो सुख तो ठाकुर जी ने खूब दिया रुलाया भी बहुत चाहे दशरथ जी कौशल्या जी हों चाहे बसुदेव देव के हों चाहे नंद यशोदा जी हों और चाहे श्री जगन्नाथ मिश्र और सची माता हो ठाकुर जी ने रुलाया बहुत यद्यपि विरह देना रुदन देना यह भी उनका अनुग्रह ही है क्योंकि ग्रह में ही प्रेम परिपक्व होता है पुष्ट होता है ये उनकी कृपा ही है लेकिन ठाकुर जी तुम हमारे लाला बन के आ जाओ ये सस्ता सौदा नहीं है बहुत महंगा सौदा है अद्भुत है श्री चैतन्य चरित्र कल कौन सी लीला है हाँ जी जी और जो आएंगे कल महाप्रभु जी के श्रीअंग के लक्षणों का विवेचन सामुद्रिक शास्त्र के विद्वान करेंगे और वे कहेंगे कि ये बालक सामान्य बालक नहीं है यह अवतारी पुरुष हैं क्योंकि अवतारी महापुरुषों के लक्षण सब इनमें हैं वो सब विवेचन करेंगे और आज तो विश्वरूप जी ने भी कह दिया कि निमाई को सामान्य बालक मत समझना बहुत ध्यान रखना निमाई का और श्रीमद भगवद गीता जी देने को कहा धन्य है कैसे भाग्यशाली पंडित जगन्नाथ मिश्र जी कैसी भाग्यशाली सची माता के ऐसे दो रत्न उन्होंने प्रकट किए विश्वरूप जी भी अद्भुत उनका वैराग्य और श्री महाप्रभु जी तो महाप्रभु जी ने क्या कहना अद्भुत है प्रेम कहते किसको हैं यदि महाप्रभु जी प्रकट न होते तो लोग कैसे समझते प्रेम का परिचय कैसे मिलता सही अर्थों में विरक्त साधु सन्यासी का क्या स्वरूप होना चाहिए क्या मर्यादा होनी चाहिए ये अक्षर सह देखने को मिलती है श्री चैतन्य महाप्रभु की सन्यास लीला में उनकी मर्यादा में आज उस मर्यादा को संत समाज आदर कर ले स्वीकार कर ले तो आज भी वह सारी धरती का सिरमौर है इसमें कहीं कोई किसी को संकोच कहने में नहीं है लेकिन आज हम मर्यादाओं को धीरे धीरे भूलते चले जा रहे हैं और उसका दुष्परिणाम सबको भोगना पड़ रहा है अद्भुत है श्री वृन्दावन बिहारी अस्सी दोहा तक बालकांड में कल हो चुका है यहां के आगे का स्मरण करना है महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुणधान यही कर मनोरम जाहिशन से से जो तुम मिलते हुए प्रथम मुनीता अपने जन्म तो उन्हें दूर करे विचारा जग जन्मको लग्न जगे परम शंभुन कर जंग नारद कर कहीं सदेश में पापलम करी द yeah <laughs> भाई करीब की है जगी रहे हमारी बाउरी सत्ता ऋषि देव को नहीं जाई कथा ोक लोकपति जीते जीते अगर अमर सो हरे तुम करे कहा सुनी करू उपाय असर चर नारी पुरुष असना तेरिज निज मर जा हृदय मद में अभिला काम बस जो भी तस नाह सब फिर मन मन सिज जेरा खेरी ते ते का जेरा खेर yeah, yeah. स्वामी श्री तुलसीदास जी के साहित्य में श्री रामचरितमानस आदि जो उनकी कृतियां हैं इनको संतों ने क्षीर सागर की उपमा दी है ये दूध का समुद्र है इस दूध के समुद्र का माखन क्या है तो श्री कवितावली गीतावली गीतावली को उसका मक्खन कहा गया और उस मक्खन को तपाकर जो घृत निकाला गया वो क्या है वो विनय पत्रिका है उसको घृत कहा गया मैंने जैसे भगवान कृष्ण कृष्णद्वीकायन व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत सत्रह पुराण ये सब दूध के समुद्र के जैसे और अंतिम घृत वो श्रीमद भागवत है ठीक इसी प्रकार से तुलसी साहित्य का घृत है विनय पत्रिका घी है ब्यासी के संपूर्ण लेखन का निचोड़ है भागवत इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि सीधे साधे कल्याणकामी पुरुष को बहुत इधर उधर न पढ़ करके सुन करके केवल भागवत जी ही श्रवण कर ले उसका आश्रय ले ले तो उसका काम बन जाएगा सब लोगों के लिए सब ग्रंथ नहीं है पढ़ने के बाद पता नहीं कौन कौन से भ्रम भीतर घुस जाए श्रीमद भागवत में कोई ऐसी बात नहीं है जिसको पढ़ सुन करके जीव भटक जाए एकदम जीव के परम कल्याण का सबसे सरल और श्रेष्ठ साधन का उपदेश श्रीमद भागवत में किया गया ठीक वैसे ही विनय पत्रिका में संपूर्ण जीव के कल्याणकारी साधनों का बड़ी सहजता और सरलता से निरूपण किया गया है हमने प्रामाणिक लोगों से सुना है पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज के गुरुदेव श्री काश्मीरी बाबा जी महाराज ने जब प्रेम भिक्षु जी को विनय पत्रिका प्रदान की तो उस समय उन्होंने ये कहा कि कलिकाल में वास्तविक सदगुरु की प्राप्ति सच्चे सदगुरु की प्राप्ति अत्यंत कठिन हो जाएगी इसके लिए साधकों को सदगुरु का कार्य सदगुरु की कृपा प्राप्त कराने के लिए जो समर्थ सदगुरु कार्य करते हैं वही कार्य विनय पत्रिका करती है इसलिए विनय पत्रिका साधकों के लिए साक्षात गुरुतुल्य है तो तुम को ये इसलिए दे रहे हैं कि तुम उसको गुरु मानकर सेवन करना और उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कि मेरा शरीर शांत हो जाए उसके बाद भी विनय पत्रिका हमसे अलग मत करना हमारे वक्ष पर विनय पत्रिका को बांध करके तब गोमती सागर संगम में हमको जल समाधि देना द्वारिका में ये कहके वैसे हो ऐसा ही किया गया मृत देह से भी विनय पत्रिका को पृथक नहीं किया गया अद्भुत ग्रंथ है विनय पत्रिका क्या कहना कलयुग ने गोस्वामी जी को बहुत सताया बोले तुम अपने कोथी पत्रा सब डुबा दो गंगा जी में क्यों तुम हमारे प्रबल विरोधी हो तुम्हारे कारण हमारी दाल नहीं गल रही है हम जितने जल्दी प्रचार प्रसार अपना करना चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा है तुम्हारे तुम्हारी लेखनी उसमें बाधक है अपने हाथ से अपनी कृतियों को पत्थर बांध के गंगाजी में डुबा दो वो स्वामी जी ने नहीं डुबाया बहुत पीड़ा पहुंचाई कलयुग ने सारे शरीर में फोड़े हो गए अतह्य व्याधि हो गई पीड़ा हो गई और अनेक उपचार भी किए गए लेकिन वह उपचार करने से भी रोग का शमन नहीं हुआ वो रोग था ही नहीं वो व्याधि थी नहीं वो कलयुग के द्वारा दी गई पीड़ा थी तब एक बार जब असह्य पीड़ा हो गई गोस्वामी जी को तब आपने श्री हनुमान जी का स्मरण किया हनुमान जी ने कहा देखो तुलसीदास जी जैसे सतयुग त्रेता द्वा राम जी के बनाए गए हैं कलयुग भी राम जी का ही बनाया हुआ है हम भगवान की बनाई हुई मर्यादा में दखल नहीं डाल सकते लेकिन उपाय बता सकते हैं ये कलयुग आपको परेशान कर रहा है उसी से ये सब उपद्रव हो रहा है आप एक विनय की चिट्ठी लिखो सरकार के यहाँ और स्वीकृत तो हम करा देंगे आपकी चिट्ठी को बड़े लोगों के यहाँ कुछ अपना पत्र लिख करके चिट्ठी लिख के दी जाती है पत्र के लिख करके तो आवश्यक नहीं कि वहाँ तक पहुंची जाए आपकी चिट्ठी पत्री स्वीकृत हो जाए स्वीकृत हो जाएगी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इस पर हस्ताक्षर कर देंगे कि हां हमने ये कार्यक्रम ये चिट्ठी ये जो प्रार्थना थी वो मंजूर की और फिर उसके बाद कार्यवाही शुरू होती है तब गोस्वामी जी ने विनय की चिट्ठी लिखी और इस विनय की चिट्ठी को सरकार ने ही चल पाया हूं इसके मूल में विनय पत्रिका है अब बोले प्रत्येक साधक को विनय पत्रिका पढ़नी चाहिए अब कहते थे आज भी मुझे विनय पत्रिका प्रायः कंठस्थ है और मैं नित्य पाठ करता हूं ऐसा पूज्य बाबा घनश्याम दास जी बोले साधक के मन का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस प्रश्न का समाधान गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में न किया तो हनुमान जी की आज्ञा से कलयुग के उपद्रव से बचने के लिए लिखी गई और जब जैसे ही भगवान ने इसे स्वीकार किया तो कलयुग के उपद्रव का शमन हो गया इसका आशय क्या है इसका आशय ये है कि हम लोगों के जीवन में भी जो युग का उपद्रव है उसका यदि हम शमन करना चाहते हैं तो उत्तम पक्ष तो ये है पूज्य श्री करह वाले महाराज जी कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को 11 पद रोज पढ़ने चाहिए अच्छा है 11 पद रोज पढ़े जाएं। हमने दूसरे लोगों को कहना शुरू किया तो मन में आया कि हम खुद न करें दूसरों को कहें तो अच्छी बात नहीं है तो हमने तब से 11 पद शुरू कर दिए रोज 11 पद करते हैं पाठ करते हैं 11 पद का और भगवान ने ऐसी कृपा की किस विनय पत्रिका के प्रवचन का इतना लाभ हुआ कि हमें पता नहीं है पर सैकड़ों की संख्या में ऐसे लोग साधक उनके मन में भाव जागृत हुए जिन्होंने 108 दिन में 108 सौ बिने पत्रिका के पाठ किए कम से कम छह सात घंटे तो लग जाते हैं ये हमारी इधर माता जी बैठी उन्होंने एक दिन में शरीर अशक्त है वृद्ध है एक पाठ दिन में एक स्वाट पाठ किए और लोगों ने इतनी इतनी विलक्षण अनुभूतियां प्राप्त की कि या तो वे स्वयं जाने या उनके अंतर्यामी ठाकुर जी जाने सबके बीच में कहने सुनने की बातें नहीं आज भी विनय पत्रिका का पर दास निवेदन करता है कि आप ग्यारह नहीं पढ़ सकते हैं तो अर्थ का विचार करते हुए एक पद ही पढ़िए पर विनय पत्रिका के पदों पर विचार कीजिए ये किसी संप्रदाय विशेष के लिए नहीं है ये उस प्रत्येक वैष्णव के लिए है जो इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति करना चाहता है भगवान की ओर बढ़ रहा है ऐसे प्रत्येक आस्तिक भक्त वैष्णव के लिए विनय पत्रिका अत्यंत उपयोगी अत्यंत उपयोगी हमारे ऊपर तो बड़ी कृपा हुई परम श्रद्धेय पूज्यपाद प्रातस्मरणीय अनंत श्री समलंकृत मानस मर्मज्ञ पूज्य श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज ने अपने लेखनी से संपूर्ण भक्तमाल छप्पय कवित्व मूल मूल लिखा और अपनी लेखनी से संपूर्ण विनय पत्रिका उन्होंने लिखी आएगा तब हम दर्शन कराएंगे कि रामायणी जी ने कितने सुंदर लेख में लिखा है पूरी विनय पत्रिका और पूरी श्री भक्तमाल जी को लिखा है और उन्होंने कहा श्री रामायणी जी ने दास को बोले यद्यपि रामायणी कुटी हमने आपको दे दी है लेकिन वो तो ईटा पत्थर है हमारी अपनी संपत्ति भक्तमाल और विनय पत्रिका ही है यही मेरी आध्यात्मिक संपत्ति है और मैं किसको दू तो राम जी प्रेरणा कर रहे हैं कि तुमको ही दे दें हमने कहा महाराज जी हमने दर्शन कर लिए आपके पास सुरक्षित रहे इसकी फोटो हमको करा के हम फोटो करा देते फोटो बोले नहीं नहीं फोटो नहीं हमने जो लिखा है वही रखो और मूल प्रति उन्होंने दे दी आज भी हमारे पास विराजमान और देते समय एक इतिहास सुनाया विनय पत्रिका के संबंध में इतिहास यह सुनाया के श्री अवध में एक सिद्ध संत थे भगवत प्राप्त महापुरुष थे उनका आश्रम भी था श्री रामानंद संप्रदाय के थे और उन्होंने उनके कई विरक्त योग्य शिष्य थे उनमें से एक शिष्य को भगवान की सेवा गऊ ब्राह्मण संत मठ की सेवा का पूरा भार उसे सौंप कर उसे विधिवत महंत बना दिया और महंत बनाने के बाद कहा कि देखो बेटा सब तो हमने तुमको दे दिया लेकिन अभी तिजोरी की चाबी नहीं दी क्या कहा फिर से सुन लो हमने सब कुछ दे दिया तुमको कुछ बचा के नहीं रखा पर अभी तिजोरी की चाबी तुमको नहीं दी जब राम जी प्रेरणा करेंगे तो बस वो और दे के हम निर्भार हो जाएंगे तो शिष्य भी ऐसा कोई लोभी लाल नहीं था वो भी परम गुरुनिष्ठ था और जानता था कि गुरुजी तो सर्वथा निर्लोभ निष्काम है कोई ऐसी तिजोरी है ही नहीं स्थान में जो रखी हो पर गुरुजी कह रहे हैं तो हम लोग तो सामान्य जीव हैं गुरुजनों की गंभीर वाणी का तात्पर्य क्या समझे बोले गुरुदेव जब इस बालक को अपने किसी योग्य समझना तब दे देना लंबे समय तक शिष्य ने सेवा की गुरुजी प्रसन्न हो गए बोले अब हमारे भगवत धाम जाने का समय आ गया अब तिजोरी की चाबी हम तुमको दे रहे हैं तो पहले समझ लो तिजोरी क्या है और चाबी क्या है बोले भगवान की भक्ति रूपी जो रत्न है ना वो तिजोरी में बंद है चाहे जितना ज्ञान ध्यान करो जब तब करो चाबी नहीं होगी तो तिजोरी के रत्न मिलेंगे नहीं प्रेम रूपी रत्न भक्ति रूपी अमूल्य निधि जिस तिजोरी में बंद है उस तिजोरी की चाबी हम तुमको दे रहे हैं ये चाबी खोलकर उन रत्नों के प्रकाश में तुम जीवन, जीवन कालक्षेप करना अंधेरे की ओर मत जाना और ऐसा कहकर गुरुजी ने अपनी छाती से लगा के रखते थे हस्तलिखित विनय पत्रिका और विनय पत्रिका उन्होंने प्रदान की कहा ये तिजोरी की चाबी यही है।, है भक्ति रूपी तिजोरी की चाबी क्या है विनय पत्रिका इसका मतलब उसके भीतर सब है ज्ञान उपासना भक्ति कर्म प्रपत्ति वैराग्य सब कुछ सारे रत्न उसमें भरे हैं लेकिन विनय पत्रिका की चाबी से खोलेंगे विनय पत्रिका के आश्रय से ही प्राप्त होंगे ये भाव है ऐसे विनय पत्रिका में राम नाम की इतनी महिमा गाई गई है कि हमको तो ऐसा कोई पद नहीं लगता जिसमें कहीं न कहीं राम नाम की बात राम नाम की महिमा ना आई हो लेकिन विशेष रूप में विनय पत्रिका में 18 पद ऐसे हैं जो जिनमें पूर्ण रूप से राम नाम की महिमा का भगवान नाम की हरि नाम की महिमा का वर्णन है कितने पद हैं? अठारह और इन अठारह से अलग साठ पदों में भी अन्य विषयों के साथ आंशिक रूप से राम नाम की महिमा और रामनाम के प्रभाव का वर्णन किया है भैया जी तीन विभाग हैं विनय पत्रिका में पदों में अठारह पदों में अथवा और जो अन्य जहां नाम महिमा उन साठ पदों में उनके हम तीन विभाजन कर सकते हैं विचार वैचारिक दृष्टि से पहला तो ये है गोस्वामी जी का स्वयं से नाम जप के लिए कहना ये पहला प्रतिपाद्य विषय है स्वयं से लिए जप के लिए कहना स्वयं भजन के लिए कहना समस्या यही है हम लोगों के जीवन में दूसरे से कहते कहते ही जीवन बीत जाता है हम स्वयं से नहीं कह पाते भजन की बात इससे प्रेरणा दी है गोस्वामी जी ने दूसरा तो अपने आप भजन करेगा पहले तुम स्वयं से पहले तुम स्वयं को आज्ञा देकर भजन में लगाओ तुमको भजन में लगा हुआ देखकर अन्य जीव भी भजन में लग जाएंगे कहने में समय बर्बाद मत करो और इस पीड़ा को गोस्वामी जी ने कहा भी है एक ही एक सिखावत बरवेरा मेरा एक ही एक सिखावत जपत न आप तुलसी नाम प्रेम कर बाधक पाप सब एक दूसरे को सिखा रहे हैं भजन करो भजन करो भजन करो खुद भजन में नहीं लग रहे हैं नाम में प्रेम क्यों नहीं है क्योंकि नाम में प्रेम को उत्पन्न कराने में पाप ही बाधक है और पापों के नाश का नाम से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है क्योंकि पापी में पाप करने की उतनी सामर्थ्य नहीं है महामहा महिमामय समर्थ भगवान नाम में पापों को नष्ट करने की जितनी शक्ति है पापी में पाप करने की उतनी शक्ति नहीं है इसलिए स्वयं को जबकि आज्ञा देना भजन में लगाना दूसरा विनय पत्रिका में नाम महिमा में प्रतिपाद्य विषय है राम नाम की महिमा का वर्णन और राम नाम के प्रभाव का वर्णन ये दूसरा विषय है और तीसरा प्रतिपाद्य विषय है बने पत्रिका में राम नाम में गोस्वामी जी का दृढ़ विश्वास आप जिस साधन का आश्रय लेकर बैठे हैं आप जिसका उपदेश कर रहे हैं उसमें आपका विश्वास है कि नहीं कई बार बहुत से लोग कहते हैं कि हम परम श्रद्धे स्वामी राम सुखदास जी का प्रवचन सु बड़ा प्रभावशाली प्रवचन एकदम सीधे अटैक करता था मन पर सीधा प्रभाव और कई कई जगह प्रवचन सुनने जाते उतना प्रभाव नहीं पड़ता क्यों नहीं पड़ता स्वामी जी जो कुछ कहते थे उस पर उनका बड़ा दृढ़ पक्का विश्वास था उस विश्वास के कारण उनकी वाणी में इतनी शक्ति थी कि जो सुना वो भजन में लग गया परम पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज कितने विश्वासपूर्वक बोलते थे कि उनके सत्संग से असंख्यों जीव जो विमुख थे वो भगवत सन्मुखों के साधन में लग गए कितने तो हमारे संज्ञान में हैं जो सब कुछ त्याग के भजन में लग गए आप जो कुछ कर रहे हैं उसमें आपका विश्वास है कि नहीं कि अपने आप से पूछो आपका विश्वास है तो आपका काम बना बनाया एक छोटी सी बात हम बोल रहे हैं आपको ये मस्तक पर भगवान का स्वरूप विराजमान है तिलक और तो शास्त्रों में लिखा है ऊर्ध्व नयत युनः प्राणिमं पापकारिणम क्याख्या ऊर्धपुंडे की तस् तद्धारे द्विजा अधम से अधिम पापी से पापी मनुष्य को जो ऊर्ध्लोक तक ले जाए उसका नाम ऊर्ध्पुंड्र है ऊर्धपुंड्रधरो मर्तो म्रियते यचि स्वपापि विमस्थो मम लोके महीते ऊर्ध्पुंड्र धारण करने वाला ये वैष्णवों के जितने तिलक हैं सब ऊर्धपूर्ण रहे क्योंकि ऊपर की ओर तिलक किए जाते हैं श्री रामानंद संप्रदाय का तिलक श्री निम्बार्क संप्रदाय का तिलक गौरी परंपरा का तिलक विष्णु स्वामी परंपरा का तिलक स्वामी हरदास जी का तिलक श्री हरिवंश जी का तिलक सब ऊर्धपूर्ण रहे हैं। चांडाल भी यदि मृत्यु के समय उसके मस्तक पर तिलक विराजमान है तो विमान में बैठकर भगवान के धाम को जाता है आपको सुनकर आश्चर्य होगा और तो शायद विश्वास न हो पर आप विश्वास कीजिए इस बार हमने श्रीमद देवी भागवत का पाठ किया देवी भागवत का ये श्लोक है देवी भागवत ने ऊर्दपुण्ड की जो शाक्तों का प्रधान ग्रंथ है उस ग्रंथ में ये श्लोक लिखा है ऊर्दपुण्ड धरो मृत्यो मृत्यु यत्र कृत्रचित स्वाकोपि विमानस्तो ममलों के महिये थे उसमें यह श्लोक मिला इस बार पाठ में आप विचार कीजिए अद्भुत है अब यह शास्त्र वचन है इस पर यदि हमारा पूर्ण विश्वास है तो केवल तिलक के सहारे राम जी के चरणों में पहुंच जाएंगे हम और हमें तिलक की महिमा पर विश्वास नहीं है तो बिना विश्वास के करते रहो बिना विश्वास के भक्ति ही उत्पन्न नहीं होगी बिन्न विश्वास भगत नहीं विश्वास बहुत जरूरी आप जो कुछ करते उसमें विश्वास करो भगवत चरणामृत में विश्वास भगवत प्रसाद में विश्वास गुरु महिमा में विश्वास संत महिमा में विश्वास विश्वास ये पथ ही विश्वास का है जहां आपके मन में थोड़ा ननु नच आया वहीं गड़बड़ हो गया आपने नाम सुना होगा इस देश के महान ऋषि महान विद्वान महर्षि उदयना उदयनाचार्य न्याय शास्त्र के बड़े विद्वान उनका विधर्मियों से शास्त्रार्थ हुआ अनेश्वरवादी जैन बौद्धों से उनका शास्त्रार्थ हुआ और उनके सामने वे टिक नहीं पाए अनिश्वरवादी लोग अंत में उन्होंने कहा उन लोगों ने मिलकर कहा कि हम ऐसे नहीं मानते तुमने वेदों को प्रमाण माना हम वेद मानते ही नहीं तो तुमने तर्क से मनवाया चलो तर्क में हम तुमसे हार गए लेकिन हम फिर भी नहीं मानेंगे तो कैसे मानोगे इसको बताओ पूरे इस पहाड़ पर चढ़ जाओ कूद जाओ ऊपर से यदि वेद, प्र, वेद प्रामाण्य से ईश्वर की सत्ता सिद्ध है तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा यदि बात झूठी है तो, तो उतने ऊपर से गिरे तो मरना निश्चित है मृत्यु निश्चित है उन्होंने कहा ठीक है आपने समय में जगन्नाथ जी को मंदिर से हटा दिया था उन लोगों ने आपको मालूम होगा बहुत दिनों तक जगन्नाथ जी को भी छिपा कर रखना पड़ा था बौद्ध धोखे काल में उस समय की बात आज चढ़ गए आधी धोती पहने थे आधी ओढ़े थे अकिंचन ब्राह्मण थे ढीली ढाली चुटिया थी तुरंत चुटिया में गांठ लगाई और आवेश में कमर कस के सीधे पहाड़ पर चढ़े और चिल्ला कर उन्होंने कहा कि यदि वेद प्रमाण हैं और वेद वेद प्रामाण्य से ईश्वर का प्रामाण्य है ईश्वर की सत्ता का प्रामाण्य है तो मेरी रक्षा हो कहकर कूद गए पहाड़ से कूद गए उदयनाचार्य जी महाराज कुछ नहीं बिगड़ा भाग गए सभी धर्मी लेकिन उनके बाएं पैर की कन्वी उंगली थोड़ी सी छिल गई उसमें रक्त आ गया पहुंच गए जगन्नाथ जी से लड़ने हम भले ही चाय जितने ऊपर से कूदे हों हमारी उंगली क्यों छिली हमने वेद तुम्हारा स्वरूप है और वेदों नारायण साक्षात्मान कर हम चढ़े हमारी उंगली भी नहीं छिलनी चाहिए हमको तो ऐसा लगना चाहिए कि हम फूलों के ऊपर कूदे हैं तो मेरी उंगली में चोट क्यों आई तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे विश्वास में कमी तो नहीं है पर तुमने यदि शब्द लगा दिया यदि वेद प्रमाण हो तो इस यदि की सजा भोगनी पड़ी यदि क्यों कहा अरे यदि क्या है वेद तो प्रामाण्य है ही है जब मेरा स्वरूप है तो परम प्रमाण है उसमें यदि लगाने यदि लगाने का दंड मिला आपको इसलिए भैया जो कुछ कहो सुनो गीता भागवत रामायण में उसमें कभी मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि ये बढ़ा चढ़ा के लिख दिए अतिरंजित करके लिख दिया है कि सब बिल्कुल सत्य है सही है और सब हमारे लिए ही लिखा गया है ऐसा समझना चाहिए सब लाभ विश्वास हमने एक महापुरुष का विश्वास देखा अब तो वे शतायुष के निकट पहुंच रहे हैं और थोड़े रुग्ण हो गए हैं तो अब उनका शरीर बड़ा शिथिल है वे भी इस देश की बड़ी विभूति है जब हम लोग नाथ जाते हैं तो बीच में कारोई गांव पड़ता है वहां के पंडित श्री नाथूलाल जी अब तो लगभग 100 साल की उम्र हो रही होगी उनकी और अब लकवा के कारण अब बोल नहीं सकते व्हील चेयर पे आ गए हैं तो हमारे प्रति उनका बड़ा प्रेम भृगु संगीता के बड़े विद्वान हैं भूत भविष्य वर्तमान सब बताते हैं मैंने अब तो वो वृद्ध हो गए अब तो बोलते नहीं काम नहीं करते नहीं तो ज्योतिष शास्त्र का चमत्कार देखना हो तो उनके पास हो ऐसा उनका बड़ा विलक्षण जीवन तो हम एक बार नाथ द्वारा से लौटे तो पंडित जी से मिलते चले उन्होंने कहा हम तुम्हारा कुछ देखना चाहते हैं देखो तो उसमें एक बात निकली कोई बात निकली वो तो थी मैं उनकी तो रात्रि के लगभग 11 बज रहे थे आप थे साथ में के नहीं थे आप नहीं थे उन्होंने अपनी वृद्ध ब्राह्मणी जो सो गई थी उसको जगाया अपने परिवार के छोटे बच्चे सबको जगाया और स्वयं उसकर प्रणाम किया और अपनी पत्नी को सबको प्रणाम करवाया उनकी पोथी में लिख रहा था कि इनको प्रणाम करने से सब आधि व्याधि का समन हो जाएगा ऐसा उसमें लिख रहा था उनकी पोथी में। उन्होंने कहा मेरी गृहिणी बहुत परेशान है दंडोत कर लेगी तो ठीक हो जाएगी स्वयं भी क्यों सबको कराया अब ऐसा कोई प्रभाव है उनके पोथी में लिखा है तो हम उसको नकारते नहीं हैं जिसकी जैसी श्रद्धा लेकिन ऐसा प्रभाव होता तो हम खुद ही बीमार क्यों पड़ते हम तो बीमार नहीं पड़ते अपना आशीर्वाद अपने लिए सबसे पहले दे देते लेकिन वो होता नहीं तो भावुकता की बात है लेकिन वो मैंने देखा कि उनको स्वयं को अपने शास्त्र पर कितना विश्वास ये देखा सबको जगाकर प्रणाम करवाया पहले इसमें लिखा हुआ है महाराज आप क्या बात करें उसने लिखा है भरभु जी महाराज बोल रहे हैं विश्वास का खेल है अब फिर इसके बाद भी एक बार हम गए तो हमने ऐसे हंसते हुए पंडित जी से पूछा माताजी कैसी? कैसे बोली बिल्कुल ठीक हो गई एकदम ठीक हो गए, हो गए। उनका विश्वास उनकी आज्ञा का पालन काम बन गया ऐसा हो जाता है भगवान की लीला भगवान जाने मूल बात इतनी सी है कि हम जो कुछ सुनते हैं समझते हैं या दूसरों को समझाते हैं उस पर हमारी स्वयं की श्रद्धा होनी चाहिए और हमारा स्वयं का विश्वास होना चाहिए तब हमारा काम बनेगा और हमारा बनेगा तो आपका भी बनेगा जिस ज्ञान से हमें स्वयं को लाभ नहीं मिला उसका आपको कैसे ज्ञान का लाभ मिल जाएगा आपको भी नहीं मिलेगा पहले उस ज्ञान का लाभ हमको स्वयं को मिलना चाहिए और वो स्वयं को मिलेगा तब जितनी श्रद्धा होगी जितना विश्वास होगा उसके अनुरूप लाभ मिलेगा वो नहीं होगा तो भली व्याख्यान देते रहो लाभ नहीं मिलेगा तो राम नाम में गोस्वामी जी का दृढ़ विश्वास सबसे पहले अपने आप से राम राम नाम जपने को गोस्वामी जी कह रहे हैं पदों की व्याख्या हम नहीं करेंगे क्योंकि विनय पत्रिका के प्रवचन में कर चुके हैं इसलिए व्याख्या नहीं करेंगे और हम सोचते हैं कि दोहराया भी न जाए केवल मामूली स्वर दें जिसमें मूल मूल पद का हम उच्चारण कर दें गोस्वामी जी स्वयं से राम नाम जप के लिए कह रहे हैं राम राम रम राम राम रक राम राम जप जी हा पद संख्या पैंसठ इन्हें पत्रिका में पैंसठ नंबर का पद राम राम रम राम राम रकु राम राम जपू जी हा राम नाम नव नेह नेह को मनहठी हो ही पपी सब साधन फलपूप सरित सर सागर सलिल निरा राम नाम रति स्वाति सुधा शुभ कर प्रेम पियास गरज तरज पाषाण वरती पवी प्रीति पर खिजी जान अधिक अधिक अनुराग उमंग उर पर परमिति पहचान इसमें भैया जी एक विशेष बात राम नाम गति राम नाम राम नाम अनुराग है गए हैं ये हो आगे कई त्रिभुवन गणियत बड़ भागे क्या प्यारी बात है श्री राम नाम हरिनाम भगवत नाम ही जिनके एकमात्र गति है और उसी में जिनकी बुद्धि लगी हुई है राम नाम मति और श्री राम नाम में जिनका अनुराग है ऐसे जो हो चुके हैं अथवा जो हैं अथवा जिनका जन्म आगे होने वाला है वे ही इस त्रुवन में भाग्यशाली कहलाने के लायक हैं इसका आशय क्या हुआ इसका आशय हुआ कि आज तक इस सृष्टि में पहले भी यदि किसी का कल्याण हुआ है भगवत प्राप्ति हुई है तो वह केवल और केवल भगवत नाम के आश्रय से आज भी यदि किसी को भगवत तत्व की यिंचित अनुभूति हो रही है तो उस अनुभूति के मूल में भी उसकी नाम के प्रति निष्ठा ही कारण है और आगे भी जीव का परम कल्याण यदि किसी का होगा आगे चलकर तो उसी भाग्यशाली जीव का होगा जो अन्य भाव से नाम के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर देगा राम नाम गति राम नाम मति राम नाम अनुरागी रह गए हैं ये हो हींगे गे थे त्रुवन गणियत बड़ भागी एक अंग मग अगम गवन कर दिलमन चिन चिन खा है तुलसी अपनों अपनी दिशी निरूपम नेम निवार राम राम रम राम राम रटु राम राम जपु इसको यदि राम राम रमु क्या है रटू क्या है जप जीहा क्या है इसको ठीक से समझना हो तो जो प्रवचन किया हो उसको सुन लेना बड़ा अद्भुत है ये बात छियासठ में पद में पद क्रमांक छियासठ विनय पत्रिका का उसमें गोस्वामी जी कहते हैं राम जपु राम जपु राम जपु बावरे घोर भव नीर निधि नाम निज एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे गृसे कलि रोग जोग संयम समाधि फलो जो है कोश जो है दाही जो जो बामरे राम नाम ही तो अंत सभी को कामरे जग न भ बातिका रही है फल फूल रे धुआं कैसे धोर हर देखी तू ना भूली रे अंतिम तो क्या कहना राम नाम छाणी जो भरोसो करे और रे तुलसी परोसो त्यागी मांगे पूर्व कौर रे तुलसी परोसो त्यागी मांगे पूर कौर रे सोने के थाल में और विविध कटोरियों में छप्पन भोग, भोग छत्तीस व्यंजन परोसे भय हो और प्रेम से कोई कहे कि महाराज जीम लो पालो उस थाली को तो कोई फेंक दे और ऐसी टुकड़ा मांगते हुए डोले भैया एक टुकड़ा दे दो मरा जा रहा हूं भूख के मारे तो यदि नाम छोड़कर दूसरे साधन की आशा करता है तो परोसे हुए व्यंजनों की थाली को त्याग कर वो कौरा मांगना टुकड़ा मांगने के जैसा है ये सब पदों में अपने आप को ही कह रहे हैं कि तुम जप करो जप करो तीसरा पद पद संख्या सड़सठ राम राम जप जपजिए सदा सा अनुराग रे कलिना विराग जोग जाग तप त्याग रे राम सुमिरत सब विधि को राज रे। राम को विसारिवेध सिरता इतनी बढ़िया विन निषेध की व्याख्या न भूतो न भविष्य भगवान का स्मरण करना यही विधि है और भगवान को भूलाना यही निषेध है भगवान हे नाथ है मेरे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं आपकी मधुर स्मृति हमें निरंतर बनी रहे राम नाम महामणि खनिज जग जाल रे खणि लिये मणिजिए व्याकुल बिहाल रे राम नाम काम तरुदेत फलचारी रे कहत पुराण वेद पंडित पुरारी रे। राम नाम प्रेम परमार्थ को सार रे राम नाम तुलसी को जीवन अधार भैया जी प्रेम परमार्थ को सार प्रेम और परमार्थ इसके दो आशय प्रेम ही परमार्थ है परमार्थ ही प्रेम है एक आशय है और प्रेम और परमार्थ दोनों का प्राण दोनों का सार सर्वस्व राम नाम ही है और वह राम नाम तुलसीदास कहते हमारा तो जीवन का आधार है हाँ हाँ आगे पद संख्या अड़सठ आरंभ राम रवे पद में अड़सठ उनहत्तर उनहत्तरवें पद में फिर अपने आप को जब के लिए प्रेरित कर रहे हैं सुमिर यह सौ तू नाम राम राय को संबल निशंबल को सखा असहाय को भाग है अभागे को गुन गुनहीन को गाहक गरीब को दयालु दीन दान दीन को गाहक गरीब को दयालु दान दीन को कुल अकुलीन को है वेद साखिए पामुरे को हाथ पाए आंधरे को आंके माय बाप भूखे को आधार निराधार को सागर को हे सुसार को पतित पावन राम नाम सो न दूसरो भूमि भयो तुलसी तो ऊसरो विचित्र बात कह रहे तुलसी तो ऊसर था इसमें ज्ञान वैराग्य भक्ति की खेती ही नहीं होती थी लेकिन राम नाम जपने की महिमा है तुलसी जैसा ऊसर इतना उपजाऊ हो गया कि अब ज्ञान भक्ति वैराग्य की ही खेती हो रही है आगे पद संख्या दो सौ हां हाँ क्या कहना राम जपु जी जन प्रीति सती मान राम जप जी सादर शंभू सहत घरणी जप सादर शंभू सहित घर पार्वती जी के संग हा सत्तर मेरे पत्रिका भलो भली भाष जो मेरे कहे लाज है राम नाम सो सुभा राम राम नाम सो सुभाय अंगागी है राम नाम को प्रभाव जान जूड़ी आगी है सहित सहाय कलिकाल भी भागी है राम नाम सो विराग जोग जप जागी है वाम विधि भाल हो ना कर्म दाग दाग है राम नाम मोदक स्नेह सुधा पावि है पाई परितोष तू न द्वार द्वार बावि है राम नाम काम तरु जोई जोई मांगी है तुलसीदास स्वारक ना खावी है पद संख्या एक रुचिर रचना राम राम राम क्यों न रटत पद संख्या एक सौ उनतीस है रुचिर रचना राम राम राम क्यों न रटत सुमिरत सुख सुकृत तो बढ़त अघर मंगल घटक विनु श्रम कलिकलुष जाल कटु कराल कटत दिन करके उदय जयसे मृतोम फटत जोग जाग जप विराग तप सुतीरथ अटत बांधिवे को भव गयंद रेणु तीरज बचते हरिहर सुर मुनि सुनाम गुंजाल की लालच लघु तेरो की तुलसी तो ही हटक राम नाम को छोड़ करके योग यज्ञ जप तप वैराग्य तीर्थ, या, तीर्थ यात्रा ये सब साधन अच्छे हैं पर ये कैसे हैं राम नाम से विमुख हो करके ये साधन ऐसे हैं जो संसार रूपी हाथी को बांधने के लिए कोई रेत की रज्जी रस्सी बनाकर बांधना चाहे रेत होती ना रेत बालू बालू में रस्सी बना दो उससे बांध पाओगे हाथी को अरे रस्सी तो बनाई जा सकती बालू में लेकिन उसको उठा उससे बांधा नहीं जा सकता और वो भी भवगयंद संसार रूपी हाथी को और महाराज जी कहते हैं श्री राम नाम तो महामणि है और ये जो रिद्धि सिद्धि है ना विषय की प्राप्ति चाहे लौकिक भोग या पारलौकिक दिव्य विषय वो घुंघुचियों के जैसे हैं अरे अभागे तो मणियों को त्याग कर मणि के खजाने को त्याग कर घुंघुचियों घुगची जानते ना नहीं जानते घुंघी जिनको गुंजा कहते हैं गुंजा ब्रजमे शेरवटी कहते हैं क्या क्या हां हां एक तरफ लाल एक तरफ काली ब्रिज में शिरवटी भी कहते हैं और गुंजावी कहते हैं घुंघी भी कहते हैं कहते ये तो लालच कर रहा है ना लौकिक भोगों पर इसलिए तुलसीदास जी अपने आप को डांट रहे हैं अरे खबरदार जो इधर गया तो ये मणियों का सौदा कर ये घुंगजीव की तरफ क्या देख रहा है गुंजाओं की तरफ क्या देख रहा है हाँ हाँ। राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू राम जपू मूढ़ मनवार सकल सौभाग्य सुख खान दिए जान सखिल मान विश्वास बद वेद सारम संत जन काम धुक धेनु विश्राम प्रद नाम कलि कल अनुपम धर्म कलपत ध्रुवाराम हरिधाम पति संबल मूल निगमेव एकम भक्ति वैराग्य विज्ञान शम दान दम नाम में साधन अनेकम बड़ी विलक्षण बात इस पद में लिख रहे हैं कहते हैं, देखो सारे साधन नाम के अधीन है नाम जब करोगे तो बिना चाहे भक्ति मिल जाएगी विषयों से वैराग्य भी हो जाएगा अपने स्वरूप का ज्ञान भगवत स्वरूप का ज्ञान माया के साथ स्वरूप का ज्ञान भी हो जाएगा अंत अंतर इंद्रियों का शमन भी हो जाएगा और दान भी हो जाएगा और बहर इंद्रियों का दमन भी हो जाएगा केवल नाम से और नाम नहीं रहा तो साधन करते रहो न भक्ति होगी ना, हो ना वैराग्य होगा ना विज्ञान होगा न शम होगा ना दान होगा न दम होगा और अंतिम में तो विचित्र बात कहते हैं बहुत सुंदर है। हा ये पद संख्या छियालीस है बहुत सुंदर सेन तत्तम हुतम मिल गया पर, तेन सप्तम भूत दत्त मेवाख्त दत्त मेवाकिल तेनम तेन सर्व जाल श्रीरामना मृतं पान मनुष्य मनवत्य भद्र मगलोक्य मनुष्य मनवत्य भद्र मगलोक उसने सारी तपस्या कर ली सभी यज्ञों में हवन कर लिया सब कुछ का दान कर दिया कोई कर्मकांड उसका बाकी नहीं रह गया जिसने राम नाम हरि नाम भगवान नाम का आकर सब कुछ हो गया उसका कुछ बाकी नहीं उसका किसने ये नी राम नामामृतम पान कृत जिसने राम नामामृत का पान कर लिया अनिशम ये नहीं कि घंटा आधा घंटा माला फेर लिया फिर दिन भर प्रपंच में पड़े रहे अनिशम हर निशम दिन रात नाम राम राम नाम हरि नाम सुधा का पान करता है ये कैसे होगा सुधा का पान अब लोक के कालम काल सामने खड़ा है बोले क्या करें हम तो ब्राह्मण नहीं है हम तो उच्च पुल में पैदा हुए नहीं है हम तो बिल्कुल एकदम अधमा धम पतिता धम है हम क्या करें अरे बोले तुम क्यों घबराते हो स्वपच खल भिल्ल यव नहा लोक गत नाम के प्रभाव से स्वपच भगवान के धाम को चले गए चांदा बड़े बड़े खल भी भगवान के धाम को चले गए भील चले गए यवन चले गए ये सब भगवान के धाम को चले गए नाम बल विपुल मती मल नपर्शी जो मलयुक्त योनियों में पैदा हुए थे उनको मल का पाप का स्पर्श भी नहीं हुआ त्याग सब आस संत्रास भव पास हसी ये भव पास असी ये भवपास की तलवार है राम नाम निश्चित हरि नाम जप उदास तुलसी इसलिए अरे तुलसीदास तू तो अहरिस राम नाम का हरि नाम का जप कर बोलो भक्तवत् चल भगवान की इस तरह से 18 पदों में गोस्वामी जी ने नाम महिमा अपने ये है स्वयं से नाम जप के लिए कहना चौबीसवें पद में एक पंक्ति पूरा पद नहीं एक पंक्ति नाम महीना मंत्र सु जाए जप ही जो जपिधे अजर अमर हर अचल अचय हलाहल हलाहल का अचय माने आचमन करके भगवान शिव जिस राम नाम रूपी महामंत्र का उच्चारण करके अजर अमर हो गए सैतालीस पद में सैतालीस चौहत्तर संख्या के पद में कर विचार तज विकार भज उदार रामचंद्र भद्रसिंधु, सिंधु दीन बंधु वेद वदतरे करी विचार विचार कर ले तज विकार विकार तज भज उदार रामचंद्र उदार रामचंद्र को भजो क्यों तो भद्रसिंधु, कल्याण के समुद्र हैं और दीन हैं ये कौन कह रहा है बोले हम कहें तो एक बात संदेह कर सकते हो पर वेद वदतरे अरे वेद चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं की बात मान दो तेरासीवें पद में गोस्वामी जी ने कहा तुलसी अजहु सुमिर रघुनाथ ही तर गयंद जाके एक ना आज भी तू भगवान का स्मरण कर ले गजेंद्र भक्त आधे नाम एक नाम से संकट से उभर गया रटही नाम करी गान गात चौरासीवें पद में कहा छुटे न विपति भजे बिन रघुपति श्रुत संदेह निवेरो भजे विन रघुपति यहां भजन की बात कही सतासी में पद में एक सौ पद में तो 108 तो पद विलक्षण है तो कहते बेग विलंबन कीजिए लीजिए उपदेश बीज महामंत्र जपिए सोई जो जपत महेश बोले भैया इतना सुन लिया समझ लिया अब देर मत करो जल्दी शीघ्र संत सदगुरु की शरण में जाकर और शीघ्रात शीघ्र अपने कान में हरिनाम ले लो और भजन में लग जाओ किस भजन में बोले तो जैसे भजन में भोले बाबा लगे हैं शंकर जी लगे हैं ऐसे भजन में लग जाओ सुमिर सनेह सहित सीतापति जब नाम करें ही प्रणाम कही गुणग्राम राम ही घर ही है। एक सौ पैंतीस एक सौ अट्ठाईस विचार विकार तज भज राम जन सुख एक में पद में तुलसीदास हरिनाम सुधा तज सठ हट विशत पियत विषय विष मांगी सूकर स्वान सकाल सरिष जन जनमत जगत जननी दुख लागी एक में पद में गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो दुष्ट हरिनाम का अमृत छोड़कर हठ पूर्वक विषय जहर को मांग मांग कर पी रहे हैं उनके लिए तुलसीदास जी इतने रुष्ट हो गए बोले वो सुअर हैं वो आदमी नहीं है कुत्ता हैं गीदड़ हैं अरे भैया इतने मनुष्य दुर्लभ देह मनुष्य का शरीर दुर्लभ कहा गया तुम उनको सुअर कुत्ता गीदड़ बता रहे हो बोले हाँ हाँ वो तो देखने में मनुष्य जैसे लग रहे हैं वो सुअर हैं कुत्ता हैं गीदड़ है पैदा क्यों हुए बोले अपनी माता को अपनी माता को भयंकर अपनी माता को भयंकर प्रसव की पीड़ा देने के लिए ही उनका जन्म हुआ है जो भजन नहीं करते एक संख्या के पद में बड़ी सुंदर बात हाँ जपत जी रघुनाथ जपत जी रघुनाथ को नाम नहीं अलसातो, सातो बाजी गर के सुम जो खल खेहन खा तो। जो तू मन मेरे कहे राम नाम कमातो, तो सीता सुखी सब ठाम समातो, राम नाम अनुराग ही दिए जोरतिया तो स्वार्थ परमारथ पती तो ही सब पति या तो भवमग अगम अनंत है बिनु श्रम ही सिरा महिमा उल्टे नाम की मुन की होरा जो मन प्रीत प्रतीत सो राम नाम ही रातो तुलसी राम प्रसाद सो तिहुता एक सौ तो बासठ में पद में कह रहे हैं तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चाहसी मन मेरो तब तो भजू राम काम सब पूरन करें कृपा निधि तेरो यहां भी भजन की बात कह रहे हैं और पद एक में बड़ा सुंदर पद है पूरा पद नहीं केवल जितना नाम महिमाकांत से उतने का उच्चारण कर रहे हैं बहुत सुंदर पद है राम का चल राम का चल राम का चल भाई राम का चल राम का चल राम का हत और आए वाएं बकेंगे राम राम नहीं करेंगे कोई तो नहीं कहेगा तो सुन ले तो राम कहत चल राम कहत चल राम कहत हस चल भाई तो राम कहत चल राम मठिनाई रे ना ही तो भवे आई में सुटत यति मठिनाई रे राम का हर्ष जानते हो बेगार जानते हो नहीं जानते पहले अभी भी गांव में जो बड़े जमींदार होते हैं वो किसी गरीब आदमी को पकड़ के किसी भी काम में लगा देते हैं वो डर के मारे बेचारा लगता है ना तो खाने को मांग सकता ना तनखा। पैसा भी नहीं देते खाने को भी दें ना दें कोई पक्का वो पक्की बात नहीं है ये काम कर ले वो सोचता भैया इस गांव में रहना है तो राजा साहब ठाकुर साहब जमींदार साहब ने जो कहा है वो बात माननी ही पड़ेगी जाट कहे सुन जाटनी कोई जाट देवता बैठे हो तो गोरो मत मानी तो कहावत है जाट कहे सुन जाटनी में रहना जाट कहे सुन जाटनी पियाई गांव में रहना ऊंट बिलैया ले गई हां जी हां जी कहना जमींदार साहब कहे जाट के कहा साफ बोले बिलैया ऊंटें ले गई इतनी छोटी बिल्ली ऊंट को कैसे ले सकती है ये मत कहता ना कहे महाराज आपका दिमाग ठीक तो है कहीं बिलैया ऊंट को ले जाता हाँ हाँ जी महाराज जरूर ले गई होगी बिल्कुल ठीक कह रहे या ही गांव में रहना सच्ची बात है भजन ना करने का यह दुष्परिणाम है कि हम जीवन दूसरों की बेगार में जा रहा है आप अपना काम क्या कर रहे हो परिवार की बेगार पत्नी की बेगार पुत्र की बेगार पुत्री की बेगार राजा की बेगार मित्रों किस किस की बेगार नहीं करनी पड़ती बताओ मनुष्य अपने जीवन में जो कुछ करता है वो पढ़ाई बेगार ही तो है अपना क्या काम किया उसने अपने कल्याण के लिए आप जी कल्याण का क्या साधन किया उसने यदि राम नाम जपने में लगता तो दूसरे की बेगार में पड़ना नहीं पड़ता राम नाम से विमुख होने का परिणाम है कि बेगार में जीवन जा रहा है एक सौ तो पद में कहते हैं इतना बढ़िया वाक्य है केवल उस अंश को बोल रहे हैं इस संसार से छूटने के अनेक पते हैं अनेक मार्ग हैं उनके अनेक विधान हैं और उनके अनेक साधन के प्रकार हैं सब साधन एक जैसे नहीं किया जाता सब अलग अलग सबके प्रकार हैं तुलसीदास जी कहते मेरे भैया काय को झमेले में पड़ रहे हो तो मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है तू मेरी बात मान के दिन रात अपनी बैखरी वाणी से जीवा से राम राम जप ले नानापथ निर्वाण के ना पथ निर्वाण पद अच्छे राम राम पद एक सौ पद में कहते हैं जप नाम रघुनाथ को चर्चा दूसरी न चालू दूसरा कुछ बोलते ही नहीं सब 205 में पद में बोल रहे हैं जो मन भजो चहे हरि सुर तरु विकार सार भज हज जो मैं कहो सो सोई करो यदि तू श्री हरि रूपी कल्प वृक्ष का आश्रय लेना चाहता है तो विकार तज और सब साधनों का सार है भज हरि नाम का आश्रय ले ले जो मैं कहता हूँ वही कम काम कर तुलसीदास तज आस सकल भज कौशल मुनि बधू उदाहरण आखर अर्थ मंजु मधुमोदक राम प्रेम पग पाग यह दो का को नाम धोखे हु सुमिरत पातक पुंज पराने तुलसीदास ते सकल आस तज भज अजू अयाने ये हो गया यहाँ तक हो गया तुलसीदास का अपने आप से भजन के लिए आदेशित करना नाम जब को कहना अब दूसरा है राम नाम की महिमा और उसका प्रभाव ये दूसरा एक विषय है विनय पत्रिका में नाम महिमा का इसमें गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं शोधों तो को नाम लाजते नहीं रा क्यों रघुगी कारुणिक बिनु कारण ही हरि हरी सकल भवी बेद विदित जग विदित अजामिल प्रबंध अगधाम होर जमाले जात निवार्यो सुतहित सुमरत नाम पशु पामर अभिमान सिंधु गज दृशो आई जब ग्राह सुमिरत सकृत सपदी आए प्रभु हरो दुसह उर्दा व्याध निषाद नकादिक अगणित अगुण मूल नाम ओत ते राम सवन की दूरी करी सब सूल के आचरण घाटी हो तिन्हते रघुकुल भूषण भूप सीदत तुलसीदास निशि बासर परो भीम भवकूप एक सौ चवालीसवें पद एक सौ पद।, पद है एक सौ छप्पन में पद में पद कली काम को करलीना जा ललित तो जाके बल ललित ललाम तुलसी जग जन जनी जानियतना मुकाम नाम कलिना तो नाम का आश्रय ले लियो तो नाम के बल से संसार से जाने का भी सोच संकोच भय नहीं रहेगा हमेशा तैयार हमने सुना है भैया जी प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि पंडित श्री पंडित जी महाराज गिर पंडित जी बाबा ने भगवत धाम प्रयाण के 50 वर्ष पहले एक बार अपने अंतरंग परिकर में घोषणा कर दी थी, थी कि आज हमारी तैयारी पूरी हो गई क्या कहा आज हमारी तैयारी पूरी हो गई अब गिरिराज बाबा जब तक चाहें तब तक कर रखें और जब ले जाना चाहे हमारा काम पूरा हो गया पचास साल पहले क्या अपनी छाती पे हाथ धरो हम कह सकते अपने आप से कि हमारा काम पूरा हो गया वैसे भली कुछ कह दो अभी कोई पूछने लग जाए कि काम पूरा चलो अरे बोले भाई अभी तो बहुत काम है अभी लड़के बच्चे छोटे छोटे इनका ब्याह नहीं हुआ यौ हुआ तो दस हजार काम है बुढ़ा मरता भी होगा तो कोई न कोई काम निकल आएगा मरना कोई नहीं चाहता हम बिल्कुल तैयार नाम के बल से ना तो रहने का कोई अंतर है ना जाने का कोई अंतर है तुलसी के दू हाथ मोदक हैं ऐसे ठाव जाके जिए मुए सोच करिए न लड़ी जीवित रहेंगे तो राम राम करेंगे मरेंगे तो रघुनाथ जी की गोद में जाएंगे हमको रहने का भय संकोच है न जाने का भय संकोच है महाराज जी 130 में पद में नाम महिमा राम राम राम राम राम राम जपत क्या होगा ऐसे मंगल मुद उदित होली मल चल छपत साहू के लहे फल रसाल सहू के लहे फल रसाल बबुर बीज बपत जन्म जन गाल गपत काल हारम गुण स्वभाव सबके शीस तपत राम नाम महिमाती चर्चा चले सपत साधन बिन सिद्ध सकल विकल लोग लपत कल युग बर बनिज पुल नाम नगर खपत नामसों सो प्रतीत प्रीति हृदय से हृदय थपत पावन के रावण रूप तुल सिंह से अपत ये। नाम महिमा के दो सौ पद में तो गोस्वामी जी ने ऐसा लिख दिया कि ऐसा लिखना और किसी का साहस नहीं है और ये ये प्रमाणित कर दिया के नाम में निष्ठा रखने वाले वैष्णव का लक्षण क्या है हमारे हृदय में नाम निष्ठा है इसको हम कैसे समझें कि हमारे भीतर नाम निष्ठा है गोस्वामी जी कहते हैं नाम निष्ठा का स्वरूप यह है कि नाम प्रेमी के समक्ष अलग अलग दो चीज रख दो बोले यह तो नाम है ये ठाकुर जी का नाम है और ये ठाकुर जी है नामी ही है ये नाम है और ये इनका नामी है दोनों चीज नहीं मिलेगी एक मिलेगी एक कोई पकड़ लो तो नाम प्रेमी जो होगा वो भगवान से कहेगा कि आप तो सर्वतंत्र स्वतंत्र हो जहां आपकी मर्जी आवे वहां लीला करो आप अपना नाम हमको दे जाओ प्रिय राम नाम नामते जान रामो गोस्वामी जी कह रहे हैं राम नाम से अधिक जिसे राम जी भी प्रिय नहीं है राम जी से अधिक राम जी का नाम प्रिय है भगवान से अधिक भगवान का नाम प्रिय है वो है नाम निष्ठा और ऐसी जिसकी नाम में निष्ठा है भगवान से अधिक भगवान के नाम में जिसका विश्वास है नाम में जिसकी श्रद्धा है नाम में जिसकी प्रीति है ताको भलो कठिन कलिकाल हूं आदि मध्य परिणामो चाहे जितना कराल कठिन कलिकाल हो ऐसे नाम प्रेमी का आदि मध्य अंत तीनों में कठिन कलिकाल में भी परम कल्याण है इसमें कोई संदेह नहीं है सकुचित महिमा नाम सकुचित समुझ नाम महिमा मद लोह मोह कोह कामो राम नाम जप निरत सुजन पर करत छांह घोर घामो कहते महाराज राम नाम की महिमा को समझ करके ये मद लोभ मोह क्रोध काम ये सब सकुचा जाते हैं नाम के आगे अर्थात ये नामाश्रय के निकट भी नहीं जा पाते हैं और राम नाम जप में जो सुजन निरत हैं उनके ऊपर तो सदा छाया बनी रहती है कलयुग का जो प्रचंड ताप है उन पे लगता है भयंकर धूप पड़ रही हो और तो कारी कारी सघन बदरिया आपके मूड पे छा जाए तो चारों ओर धूप है लेकिन आप तो धूप से बच जाएंगे ऐसे ही नाम रूपी मेघ की छाया में जो है वो कलिकाल के प्रचंड ताप से तप नहीं सकता है कहते हैं कि नाम प्रभाव सही जो कहे को शिला सरोह जामो शोषण सुमर भाग भाजन भई सुकृत तील भील भामो कहते महाराज कोई कहे कोई कहे कि नाम के प्रभाव से इस बड़ी शिला में कमल उगाया तो ये मत कहो कि कमल तो कीचड़ से पैदा होता है पंकज सरोवर से पैदा ये सरोवर नहीं ये तो कठोर पत्थर है इस पत्थर पर कमल कैसे उग सकता है लेकिन यदि कोई कहता है कि नाम के प्रभाव से पत्थर पर कमल उग आया तो आप संदेह मत करो आप मान लो हां बिल्कुल ठीक अरे कमल कमल बन उग सकता है पत्थर पर नाम की कृपा से इसमें पत्थर पर क्या है कहते पत्थर पर कमल खिलना क्या है बोले भैया स्पष्ट देख लो भील कुल में उत्पन्न कन्या सबरी ना तो भगवान को जानती ना संतों को जानती ना भगवान की भक्ति को जानती और वो संत शरण में आ गई सत्संग में आ गई तो श्री राम भक्ति का कमल खिल गया ऐसा कमल खिला ऐसा कमल खिला कि एक राम रूपी घोरा अयोध्या से सबरी का गुणगान करता हुआ दंडकारण्य तक आया और उस कमल की कोश में बैठकर मकरंद का पान किया अर्थात प्रेमपूर्ण पूर्ण आतिथ्य को स्वीकार किया कि पत्थर पर कमल खिलना है नाम की महिमा से सब कुछ संभव है बाल्मीक अजामिल के कछु न साधन सामो क्या साधन सामग्री थी उल्टे पलटे नाम महातन गुंजन जितो ललामों गुंगचियों से उन्होंने ललाम लाल का सौदा कर लिया राम से अधिक नाम कर्तव्य राम जी से नाम का कर्तव्य अधिक है जि किए नगर गत गामों बजे भय बजाए दाहिने जो जप तुलसीदास से बामों राम जी का नाम राम जी से ज्यादा चमत्कार है हम जैसे गमारों को राम नाम ने चतुर बना दिया नहीं तो हम तो गंवारे ही थे राम राम करते करते हमें भी चतुराई आ गई है कहते हैं कि उल्टी सोच वाला तुलसीदास भी अब सीधी सोच वाला हो गया कि नाम की नहीं माए एक पद में तो बहुत सुंदर बात है दो सौ में पद में आज हमारे पाठ में यही पद आए, जिनको हम बोल रहे हैं दो सौ चौवन मा पद आया है अब इस पद को तो थोड़ा गाई लेते ना हा राम राव मेरो मातु पितू है राहुल नाम मेरो मातु yeah, yeah. नाम को भर ानी करो कुछ ना कुछ दोष रह जाएंगे पर नाम संकीर्तन यज्ञ में कोई दोष हो ही नहीं सकता कोई संभावना नहीं देखती स्वार्थ साधक परमार्थ दायक ना स्वार्थ साधक परे सारी खोना और है राम नाम सारी खोना और ही तु है तुलसी स्वभाव सही ताकि पड़े सही तुलसी सुभाव कही ये परेगी कही सीता नाथ दो में राम रावरो नाम साधु सुर है सुमरे त्रिवेद धाम हरत परत काम सकल सकृत सरसिज को सरु है लाभ को लाभ सुख को सुख सर्वस पतित पावन डर को डर है नीचे हु को ऊंचे हु को रंक हु को रावहू को सुलभ सुखद आपनों सो घरु है वेद हू पुराण हू पुकार हु, पुकार कहो पुरारी हु पुकार करो नाम प्रेम चार्य फल हु को फरू है आगे क्या कह रहे हैं ऐसे राम नाम सो प्रीति ना प्रतीति मन मेरे जान जानव सोई नर खरु है ऐसे राम नाम में प्रीति नहीं है विश्वास नहीं है मन में तो मेरे समझ में तो वह मनुष्य नहीं गधा है खर मन गधा है उसको गधा वैशाख नंदन की पदवी से अलंकृत करना चाहिए उसको वैशाख नंदन जानते हो वर्षाख क्रंदन वैशाख नंदन गधा जो होता है ना वैशाख मास में बहुत खुश होता है जब पूरी धरती तपती है भयंकर गर्मी से कहीं घास का तिनका नहीं मिलता उस समय बहुत खुश होता है थोड़ी बहुत कहीं न कहीं तो दुबा घास होती है चरता है फिर पीछे देखता है फिर नाचता है रहस्यू हेचू करके लौटने लग जाता है अरे भाई महाराज गधेजी महाराज इतने प्रसन्न क्यों हो अरे बोले देखो ना इतना सब पूरा हम चर गए अकेले न आगे कुछ छोड़ा न पीछे कुछ छोड़ा सब अकेले हमें चढ़ गए और चाहे जितना कमजोर पशु हो बरसात में सब चमक चमक आ जाती है हरी हरी घास होती है और गधा बरसात में दुर्बल हो जाता है क्यों जी गधे जी आप विषाद में क्यों डूब रहे हैं अरे बोले इतना चरते हैं फिर भी देखो कितना हरा हरा अरे राम राम चारोर हरे ही हरा है हम कुछ नहीं चर पाए कुछ खाए ही नहीं हमने हम चरते तो ही रहे कैसे जाता है? ऐसे गधे की प्रकृति के लोग हैं वो जिनका राम नाम में प्रेम नहीं है नाम सो नमात पित मीत हित बंधु गुरु साहिब सुधी सुशील सुधा करु है नाम सो निवाह नेह दीन को दयाल दे दास तुलसी को बलि बड़ो बरु है ऐसी अनेक पदों में अलग अलग नाम की संबंध में कहा है नाम का प्रत्यक्ष प्रभाव सत्पर है कहाँ कहाँ है उपल केवट कीस भाल निश्चर सबर समदम दया दान हीने नाम लिए किए परम पावन सकल नर तरत तिनके गुणगान की इनको इतना पवित्र बना दिया भगवान ने नाम जबकि महिमा से कि इनका नाम स्मरण करने वाला जीव परम पावन हो जाता है इनका गुणगान करने वाला भवसागर से पार उतर जाता है उ माने अहिल्या केवट किस बंदरभालू, राक्षस सबरी गीद इनमें न सम था न दम था न दया थी पर नाम की महिमा ने इन्हें इतना पवित्र बना दिया कि इनका चरित्र कोई कहता सुनता है तो वो भी भवसागर से पार उतर जाता है श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा हरिभक्तन को यश भव सागर से को नाहिन आन बोले और भी कोल खस ढील जबनाद खल राम कही नीच है ऊंच पद को न पायो। नीच होकर भी ऊंचा पद प्राप्त कर लिया मंद मत कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस भवन त्यू लोक त्यू काल को नाम की कान पहचान पन आप ग्रसित कल यारण सो क्या बढ़िया बात गोस्वामी जी कह रहे हैं एक सौ छहवें पद में कहते मंदमती कुटिल खलों का सम्राट तुलसी जैसा तीनों लोक में पहले कभी नहीं हुआ आज भी कोई नहीं है मेरे जैसा आगे भी कोई पैदा नहीं होगा पर ऐसे तुलसी को केवल नाम की कहानी माने मर्यादा को पहचान कर राम जी ने इस कराल कलिकाल में इस कलिकाल रूपी भयंकर ब्याल से बचा लिया और अपने शरण में हमको रख लिया गति लहे राम नाम सो विदिशो सिरजा को सुमित प्रचार सहत प्रचार के बल्लभ गिरजा को एक सौ बावे पद में कहते हैं कि राम नाम से गति जिसको नहीं मिली ऐसा विधाता ने किसको रचा उसको लाव पकड़ के ये बात चिल्ला चिल्ला करके शंकर जी कह रहे हैं इसका मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि में कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो राम राम कहे और संसार से मुक्त न हो जाए इस प्रकार से एक तो में पद में कहते हैं शंभु सिखवन रसन हु नित राम नाम घोष दम्ब हू नाम कुंभज सोच सागर सोच भगवान शंकर बार बार सिखा रहे हैं कि अरे जीव तू अपनी रचना से राम नाम का घोष कर बोले हमारे भीतर प्रेम नहीं हम तो दंभ पूर्वक करेंगे बोले दम्भ पूर्वक भी यदि तू नाम का आश्रय लेगा तो भी तेरे शोक का समुद्र नाम रूपी अगस्त शोक लेंगे दंभ से करे तो और प्रेम से करे तब तो कहना ही क्या है मोद मंगल मूल अति अनुकूल निज निर्जोश राम नाम प्रभाव सुन तुलसी परम परतोष तीसरा गोस्वामी जी की राम नाम में अनन्य निष्ठा और विश्वास विश्वास एक राम नाम को 155 पद विश्वास एक राम नाम को मानत नहीं पर जुर अखरबन हो व्रत तीरथ तुनि सहमति पति को हो विश्वास आधीन किता दान ज्ञान विराग जो जप तप भय दो विश्वास गन दाम को देखे ना, काम करूं करूं नाम काम करो करो कौन भोराम बात अंतिम पंक्ति तो बड़ी विलक्षण है को जाने को जय है जमपुर को जाने को जय है जमपुर कोसुरपुर पर धाम कोसुरपुर परिधाम जीवन राम गुलास विश्वास तो तो तो मरने के बाद पत्र में लिखा जाता स्वर्गीय अमुक यही लिखते हैं नरकीय हों तो काम ऐसे करें कि नरक में भी छोर न मिले पर कोई नरकवासी नहीं लगता सब पापी से पापी के लिए स्वर्गवासी लगते हैं गोस्वामी जी कहते हैं, मरने के बाद कौन जमराज के यहां जाएगा कौन स्वर्ग में जाएगा कौन भगवान के साकेत गोलोक वैकुंठ जाएगा इस झमेले में तुम क्यों पढ़ते हो मरने के बाद क्या होगा जाने दो जब तक जीवित रहो हमको तो इतना ही अच्छा लगता तुलसी बहुत भलो लागत क्या अच्छा लगता है जब जीवन राम गुलाम को इस संसार में जब तक हम जिये भगवान के गुलाम होकर जिए अब भगवान जहां ले जाएंगे वहां चले जाएंगे कहां जाएंगे क्या होगा इसकी परवाह क्यों करें विश्वास एक राम नाम को आगे कह रहे महाराजी एक सौ तिहत्तर में पद में नाहीन आवत आन भरोसो यह कलिकाल सकल साधन है श्रम फल साधन तरु है श्रम फल अन फरोसो जप तीर्थ उपवास दान मक जे जो करो पाए ही पे जानी वो कर्म फल भर भर वेद परोसो आगम विदि जब जाग करत नग सरत न काज खरोसो सुख सपने हु जोग से भी साधन रोग वियोग धरोसो काम क्रोध मद लोग मोह मिल ज्ञान विराग हरोसो बिगरत मन सन्यास लेत जल नावत आम भरोसो गुरु कहो राम बहु अब आगे कह रहे हैं बहुमत मुनि बहुपंथ पुराणन जहां तहां झगरोसो ऋषियों के मत अलग अलग हैं, अनेक पंथ हैं, पुराणों में भी बड़ा झगड़ा है हमारे गुरुजी से हमने पूछा गुरुजी हम क्या करें अरे बोले गुरु कहो राम भजन है नीको मोही लगत राज डगरो तो गुरुजी ने कहा भैया राज राजमार्ग है राम राम करो ज्यादा जमेले में, में पड़ो, मत पड़ो, ज्यादा पछड़े मत पढ़ो गुरु कहो राम भजन निको मोही लगत राज डगरो तो तुलसी बिनु प्रतीत प्रतीत किरिफिर मरे मरोसो राम नाम में प्रत प्रतीत नहीं है तो मरो मरता रहे राम नाम बोहित भव सागर चाहे तरन तरोसो राम नाम रूपी जहाज में बैठकर जो पार करना चाहे वो पार उतर जाए दो में पद में कह रहे हैं नाम राम रावरोई हित मेरे स्वार्थ परमार्थ सान सो भुज उठाये तेरे इस संसार में जो हमारे हितैषी हैं और कुछ ऐसे हैं परमार्थ पद के हितैषी संत हैं उन दोनों से मैं भुजा उठाकर कह रहा हूं कि हमारा तो हितैषी केवल राम नाम है अरे भाई ऐसा कैसे तुम सबको ये तो कृतघ्ता है संसार में भी आपको बहुत आपको मानने वाले आपका उपकार करने वाले उनको भी आपने कह दिया अरे कुछ नहीं परमार्थ में भी आपको बड़े बड़े संतों का सहारा हो तो आपने कहा कुछ नहीं हम केवल राम जी के नाम कही राम जी का नाम ही हमारा है हितैसी है गोस्वामी जी कहते हैं जननी जनक तजयो जनम पैदा करके माता माता तो मर गई पिताजी ने छोड़ दिया कर्म बिन विधु विधूष अब डेरे मोहूसो को को कहत राम ही को सो प्रसंग की के को कुछ कोई कोई कहता था हमको गालियां भी बकता था आभागा नीच अधम जाने क्या क्या नहीं कहता था कोई कहता था नहीं भैया राम जी का है तब तो जिंदा है इतनी विपत्ति में नहीं तो जीवित कैसे रहता है फ्रे ललात बिन नाम उधर लगी जब तक गुरुदेव ने कान में नाम नहीं दिया ईमानदारी से नाम जब में नहीं लगा तब तक बिल लाता हुआ पेट भरने के लिए दुख दुखित मुही हेरे मेरी दुख को देख कर के दुख भी दुखी हो जाता था दुख भी रोने लग जाता था आज क्या स्थिति है नाम प्रसाद लहत रसाल फल अब हो बबूर बहेरे जो हमारे लिए कभी बबूल और बहेड़े के पेड़ थे अब वे ही लोग हमारे लिए आम का पेड़ बन गए रसाल फल दे रहे हैं ये सब हमारे लिए उपयोगी हो गए इसलिए साधक साध लोक पर लोग कहीं सुन गुन जतन घनेरे तुलसी के अवलंब नाम को एक गांठ कई फेरे ये एक गांठ कई फेरे लोगों लोकोक्ति है गांठ बांधते हो तो पक्की गांठ तो एक, एक ही होती है बाकी उसके छोर पूरा करने के लिए कई फेरे फिर फेरा फिर गांठ फिर फेरे फिर गांठ पर पक्की गांठ तो एक कई होती है वो एक गांठ हो है राम नाम बस और तो कई फेरे हैं एक गांठ कई फेरे और 226 में पद में तो कहते हैं भरोसो जाहि दूसरो सो करो मोको तो राम को नाम कलप तरुकली कल्याण फरो कर्म उपासन ज्ञान वेदमत सो सब भांति खरो मोहि तो सावन के अंधेजो सूजत रंग हरो ताटत रहो स्वान पातर जो कबहन पेट भरोमिरत नाम सुधारस पेखत परसुधरो धरो स्वार्थ और परमार्थ रूपो नहीं कुंजरो नरो सुनियत से दु पसानी पयोध पसानन करटक तरो प्रीत प्रतीत जहाँ जाकी तहा ताको काज सरो मेरे तो माए बाप दो आकर हो शिशु अरण्य अरो मेरे माता पिता तो रकार और मकारे में मैं शिशु के समान राम नाम रूपी माता पिता की गोद में निर्भय और निश्चिंत हूँ अंतिम कह रहे हैं शंकर का जो की कहो कछु सौ तो जर जी गरो हम कुछ कपट कर रहे हो कुछ छिपाव कर रहे हो कह दिया अब केवल हम लोगो को मानने की आवश्यकता है तो फिर जब तक संख्या की पूर्ति नहीं होती है तब तक उनके चित्त में संतोष नहीं होता और इस प्रकार से वो साधन सुदृढ़ हो जाता है और सुदृढ़ साधन ही विशुद्ध भगवत प्रीति का उद्भव करा देता है विशुद्ध भगवत प्रेम प्रकट हो जाता है इसलिए संतों ने कहा नेम जगावे प्रेम को नेम जो है साधन की जो निष्ठा है वही प्रेम को जागृत करती है इसलिए संत नियम ले, ले लेते हैं हम इतना नाम जपेंगे और फिर जिनका आहार्स नाम चालू हो जाता है उनका तो कहना ही क्या है कलकत्ते में बंगाल में भवानीपुर एक जगह है कलकत्ते में सुनी होगी अपने भवानीपुर वहां एक बंगाली माई थी जीवन चरित्र था 150 वर्ष की आयु तक तो बाबा शरीर में धरती पर विराजमान रहे कार्तिक पूर्णिमा को ही प्रगट हुए कार्तिक पूर्णिमा को ही खाक में ही जीवित समाधि ली आज भी उनकी जीवित समाधि है हम समझते हैं जहां तक हमारी जानकारी है पूरे वृंदावन की एकमात्र यह जीवित समाधि है जहाँ कार्तिक पूर्णिमा को चौरासी कोष का झरा करके बाबा ध्यान में समाधि में बैठ गए तो बाबा जब कलकत्ता पधारे तो मानव दादासी नाम था उसका मानव दादासी उसको बाबा इतने प्रश्न बोले बाबा फिर कब आएंगे बाबा बोले हम तो बस आखिरी बार पहली और आखिरी बार हम दोबारा कलकत्ता नहीं आएंगे रोने लगी तुम्हें तो, तो प्राण निकल जाएंगे मेरे तो बाबा ने अपनी सुमरणी दे दी उसको और कह दिया कि तुमको सदा अनुभव होगा कि हम तुम्हारे निकट हैं और एक बात और कही हमारी परंपरा का कोई भी संत होगा महापुरुष होगा जिसको ये पता होगा वो कलकत्ते में थोड़े समय के लिए भी आएगा तो इस सुमर्नी का दर्शन करने जरूर आएगा तो तुम्हारे घर में संतों के चरण पड़ते रहेंगे और तुम भजन करो हम जाते हैं कलकत्ता तो यद्यपि जहां बाबा बिराजे थे प्रथम पहाड़ी बाबा अब उन लोगों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है आर्थिक स्थिति सामान्य लोग हैं लेकिन आज भी वो छोटा बगीचा उन्होंने बचा के रखा है इतनी कीमती जमीन में आज भी प्रथम पहाड़ी बाबा ने जिन पात्रों में फलाहार किया था वो पात्र पत्थर के आज भी रखे हैं और आज भी वो सुमरणी सुंदर सेज पर से एक छोटा सिंहासन है उस पर विराजमान है उसकी आरती पूजा होती है हम जाते हैं तो उसका स्पर्श करके आते तो मानव दादासी कितना भजन किया उसने महाराज जी कि हाथ ऐसे ही रह गया सीधा होना बंद हो गया कितनी माला चलती थी ऐसे ऐसे हाथ करते ना माला ऐसे तो नीचे नहीं लटकाते हैं ऐसे करते हैं। तो ऐसा हाथ कर किए कि ऐसा ही हाथ रह गया ये सीधा होना बंद हो गया आर निषमाला चलती थी उसके उसने अपनी बहुओं को कह दिया था कि मैं कथनचित मरने लग जाऊं और बेहोश हो जाऊं मेरे हाथ में माला न रह जाए तो ये मत समझना कि मैं बेहोश हूं उस मूर्छित अवस्था में भी मेरे हाथ में माला थमा देना मैं जाऊंगी भगवान की सन्निधि में गुरुजी की सन्निधि में तो माला जपते जपते जाऊंगी हरिणाम करते हुए जाऊंगी और नहीं तो मेरी भक्ति झूठी है मेरा गुरु के चरणों में समर्पण झूठा है और वो पधार गई उनके पति जो थे वो बड़े डॉक्टर थे उनके मानव के जो पति थे डॉक्टर थे उस जमाने में बड़े डॉक्टर थे उन्होंने मृत घोषित कर दिया कि मर गई अब गंगा जी ले जाने की तैयारी हो गई तब बहू को ध्यान आया कि अरे मां जी कहती थी कि मैं मर जाऊं मरणासन तो भी मेरी माला उस अवसन माला तो हाथ में नहीं थी और चिकित्सक मृत घोषित कर चुका है और जैसे ही उसके ऐसे हाथ में माला पकड़ाई माला पकड़ाती शरीर में फिर से प्राण आ गए चेतना आ गई और माला चलने लगी एक माला पूरी हुई दूसरी माला पूरी हुई तीसरी माला कुछ होकर के और फिर भगवतधाम चलेगा इसको कहते हैं भजन की निष्ठा क्या कहते हैं इसको नाम की निष्ठा भजन की निष्ठा हाँ हाँ हा तो इस प्रकार से भगवान के नाम की अपार महिमा है भजन में लग जाए हा हा फिर कहीं रहे दुनिया के किसी कोने में रहे कोई भय की बात नहीं कोई चिंता की बात नहीं नाम श्रीमन महाप्रभु जी ने कहा नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति वाह वाह जय हो जय हो जय वाह बड़ी सुबह उधर क्या है वहाँ बैठने से नहीं सुनिए इधर बैठने से उन लोगों को देखने में तकलीफ होगी इतनी मोटी माला जपना भी बड़ा कठिन काम है शरणं हरि शरणं के सामने वाला पंखा बंद कर दिया जाए। जा रत्नेश्वरे नम ज्वालाई नम सर्वोपचारा से गंधाक्ष पुष्पाणी समर्पयामी आरति श्री रामाय